हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा राम हरे हरे नाम भजन करो नाम भजन करो नाम भजन करो और क्या बोलने हैं हम बार बार दूसरे दूसरे हरि फैक्स है तो यही प्रचार करते हैं नाम भजन करो कृष्ण नाम भजन नाम बहुत है कृष्ण नाम भावना चाहिए हे कृष्णा हे गोविंदा हे हरि हे नारायण हे गिरिद हरि कृष्ण कृष्ण के बहुत नाम है कृष्ण नाम भावना चाहिए विशेषकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे रा महामंत्र तो ये ही हमारा प्रचार है और हरे नाम के साथ भक्ति विधि भी पालन करना चाहिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नाष्ट्रेव नाष्ट्रेव नाष्टेव गति हरण्य इस खाली काल में हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है फरम सत्य भगवान को प्राप्त करने के लिए तो यही उपाय है तो नाम भजन तो खाली नाम नहीं करना कर हरि नाम एवं केवलम इसका अर्थ है तो हरि नाम करना चाहिए तो सभी भक्ति विधि पालन करने के साथ अगर हम हरि नाम लेते हैं लेकिन साथ ही साथ पाप आचरण करते हैं तो हरि नाम लेने से हम पूरा का ज्ञान नहीं मिलेंगे तो इसलिए नाम के साथ भक्ति विधि पालन करने चाहिए जैसे कि श्रावण भगवत गीता और श्रीमद् भागवत श्रावण करना चाहिए और भगवान का श्री विग्रह श्री मूर्ति का सेवन करना है जो अर्चन बनना है तो ये सब भक्ति विधि है और ये सब भक्ति विधि नाम भजन का समर्थन करना है तो ये सब विधि पालन करने से सारा उठा से ये नाम भजन की पूर्ति होती है तो हम हरी नाम भजन करो तो यही प्रचार करते हैं और ये भी बोलते हैं कि मायावादी अप्रसिद्ध कुसिद्धांस को छोड़ो हम मायावाद और मायावादी को भर्सना करते हैं मायावादी का क्या मतलब? जो बोलते हैं कि भगवान का सनातन रूप नहीं है परम सत्य निराकार है वे मायावादी है जो भगवान के रूप पर विश्वास नहीं करते हैं या बोलते हैं कि भगवान का रूप है लेकिन वो रूप निराकार से आते हैं तो भगवान का रूप है लेकिन भगवान के परम स्थिति है अव्यक्त है और वो रूप जो भगवान का है वो भगवान रूप लेते हैं इस भौतिक जगत में प्रचार करने के लिए लेकिन वो रूप सात्या नहीं है तो वो मायावादी है क्योंकि भक्ति क्या है भक्ति है जीव का सनातन धर्म है और भगवान का रूप सनातन है भगवान की व्यक्तित्व सनातन है वो भक्ति सनातन है मायावादी ही बहुत कि भक्ति वो भक्ति करना अच्छी है लेकिन भक्ति करने से वो ज्ञान आएगा कि भगवान और जीव में कोई भेद नहीं है तो ऐसी भूल धारणा भक्ति का शत्रु है इस मायावाद धारणा से भक्ति बिल्कुल भ्रष्ट होते हैं भक्ति का मतलब आत्म समर्पण पूर्ण समर्पण करना परंतु यदि हम सोचते हैं कि हम अभी भक्ति करते हैं आत्म समर्पण करते हैं लेकिन बाद में हम सक्षत का प्राप्त करेंगे कि भगवान और मैं भी कोई अंतर नहीं है मैं भगवान के समान हूँ ये मायावादी दर्शन है तो सिदा ऐसे सोचने हैं तो भक्ति कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है और ये मायावाद भ्रं तो है, क्योंकि तो वे कहते हैं कि भगवान का रूप वो सनातन नहीं है वो सत्य नहीं है लेकिन ये समस्त शास्त्र का वास्तविक सिद्धांत के विरुद्ध है जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तम व्यक्ति मापन मनंत माम बुद्ध यहाम भाव जानंतो मनुतम श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसे बोलते हैं कि मेरा सनातन रूप अव्यक्त से आते हैं वो अब अबुद्ध अर्थात मूर्ख है क्यों ऐसे व्यक्ति श्री कृष्ण की श्रेष्ठ नहीं जानते कि श्री कृष्ण परम सत्य है नहीं मानते गलत है श्री कृष्ण अच्छा है लेकिन और भाग, गीता देने वाले हैं लेकिन श्री कृष्ण वो श्री कृष्ण भी हम जायसे अव्यक्त से, से हैं लेकिन वो सही नहीं है ऐसे सिद्धांत भगवान और भक्ति को ईर्ष्य प्रकट करना सिर्फ इसलिए भक्तजन वैष्णव सदैव मायावाद और मायावादी को दूषण करते और भर्सना करते हैं तो यही हमारा प्रचार है हमारा प्रचार नहीं है भगवान की स्वयं वाणी है और हम भगवान के दास के सेवक के रूप में एक ही प्रचार करते हैं तो ये हमारा हमारा प्रचार है भगवान का प्रचार है प्रतिनिधि के रूप में हम भगवान का, का प्रचार करते हैं तो हमारा प्रचार यही है भगवान का प्रचार यही है कि नाम करो भक्ति करो और यही समझ लो कि भगवान का रूप सनातन है और ये भूल धारणा है कि परम सत्य निराका है और जो ऐसे बोलते हैं कि परम सत्य निरा है कोई रूप नहीं है तो वे मायावादी बोलते और मायावादी संप्रदाय बहुत है भारत में और भारत के बाहर तो इसमें एक प्रश्न हो सकते हैं इस विषय पर कि हम प्रचार करते हैं हरि नाम करना और मायावाद और ये भी हम प्रचार करते कि मायावाद को नहीं मानो शुद्ध वैष्णव सिद्धांत को ग्रहण करो लेकिन हम देखते हैं कि मायावादी भी हरि नाम करते हैं हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते भजन करते हैं और कृष्ण भक्ति भी करते हैं और मायावादी भी जिनके सिद्धांत है कि परम सत्य निरा का है लेकिन वे भी प्रचार करते है भक्ति करो और वे भी भजन कहते हैं कहते हैं तो ऐसा होते है क्यों और हम इतने सा मायावादी को भर्सना कहते हैं क्यों अगर मायावादी भी भक्ति प्रचार करते हैं और वे स्वयं भक्ति करते हैं तो हमारा उत्तर है कि वो मायावादी तो कभी भी भक्ति नहीं करते हैं बल्कि भक्ति करना और भजन भी करते हैं कृष्ण नाम भी करते हैं लेकिन वो ही भक्ति नहीं है वो ही भजन नहीं है वो कृष्ण नाम नहीं है कृष्ण नाम बोलते हैं लेकिन कृष्ण में विश्वास नहीं होते हैं। वो बलते हमें भगवान कृष्ण में विश्वास है लेकिन विश्वास नहीं है कि श्री कृष्णा का रूप सनातन है तो इसलिए वो सभी भक्ति जो है वो भक्ति नहीं है तो भक्ति का नाम में भगवान को शत्रु भाव प्रकट करना सिर्फ दुश्मनी होते हैं। ये भक्ति किस प्रकार है वो पूतना की भक्ति पुतना जैसे है तो श्रीमद भागवत में यही कहानी है कि शिशु रूप में भगवान कृष्ण थे तो भगवान तो शिशु नहीं है भगवान ही भगवान है लेकिन लीला विलास में इनके भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान शिशु रूप ग्रहण करते हैं जैसे कि मा यशोद नंद महाराज भगवान कृष्ण के लालन पालन करने में दिव्य प्रेम आनंद मिलते हैं कृष्ण प्रेम तो कृष्ण शिशु रूप में थे न नंद महाराज के घर में तो उस समय एक पिशाची राक्षसी प्रतना आती थी और एक बहुत ही सुंदरी नारी के रूप में आती थी वो पुतना का स्वाभाविक रूप राक्षसी ऐसे लेकिन एक बहुत ही सुंदरी नारी के रूप में आती थी और उसके स्तन पर बीच लगाए तो पूना का उद्देश्य था कि भगवान श्री कृष्ण को स्तन फान देने से उसको दी तो ऐसी इतनी सी भक्ति दिखाए कि मैं सुंदरी महिला हूं और श्री कृष्ण की सेवा के लिए आया हूं श्री कृष्ण को स्तन दूध पिलाने के लिए लेकिन उस स्तन पर विष था और भक्ति का नाम में कृष्ण को वर्ना का प्रयास था तो वास्तव में क्या हुआ भगवान का करना संभव नहीं है तो श्री कृष्ण पुतना का स्तन को ग्रहण किया लेकिन उस स्तन से विष नहीं लिया और दूर नहीं लिया और पुतना का प्राण लिया है और ऐसे पुतना का वध हुआ श्री कृष्ण का बल से नहीं है कि पुतना का बल से कृष्ण का वध तो विपरीत हो गया है तो ऐसे है मायावादी भक्ति दिखाते हैं खरे हरे कृष्ण मंत्र भी गाते हैं लेकिन वो ही भक्ति नहीं है क्योंकि हृदय में तो यही भावना है कि कृष्ण का कोई सनातन रूप नहीं है और भगवान और जीव एक ही है तो वो ही भक्ति नहीं है वो शत्रु भाव है और ऐसे छचा खचित नकली भक्ति भगवान कभी भी ग्रहण नहीं करते तो इसलिए जागरानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के एक प्रिय पार्शन इनकी एक पुस्तक प्रेम विवर्थ में यही मंतव्य किया कि असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं हो नाम अक्षर बहले बौते प्रभु नाम खबू नए अर्थात अगर हम शुद्ध वैष्णव मार्ग दर्शन के अनुसार शुद्ध वैष्णव की संगति नहीं मिलते अगर हम नाम बोलते तो वो नाम नहीं होगा उन नाम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से लेना चाहिए अगर हम कृष्ण नाम मायावादी जन से लेते हैं तो वह नाम नहीं होगा वो नाम अक्षर हो सकते हैं हा रे कृष्ण न लेकिन वो नाम नहीं होगा क्योंकि नाम भगवान से अभिन्न है और भगवान की प्रकृति होते हैं जब भगवान संतुष्ट होते हैं कि वे मेरा भक्त मेरा भक्त मेरा नाम कहते हैं तो वो ही नाम में भगवान उपस्थित होते हैं एक उदाहरण है कि हम बाजार से राधा कृष्ण की श्रीमूर्ति खरीद सकते हैं और घर में हम पूजा कर सकते हैं लेकिन हम भगवान को खरीद नहीं कर सकते हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान उसको ग्रहण करते हैं कि नहीं तो वो संदिग्ध है अगर क्योंकि हम भगवान को खरीद नहीं कर सकते ऐसा बोल सकते हैं तो बाजार जाके वो भगवान का मूर्ति खरीद ले तो बहुत सस्ता था खाली दो हजार मूर्ति दो हजार रुपया में भगवान को खरीद लिए तो भगवान को भगवान खरीदने का चीज नहीं है भगवान हमारे हाथ में नहीं है अगर हम सुर से मैं भगवान की पूजा करता हूं तो जरूर भगवान मुझको आशीर्वाद देंगे तो ऐसा नहीं है भक्ति दाइन्य, दाइन्य भाव से करना है भगवान को खरीदना नहीं तो वैसे भी अगर हम सुर से हम हरी नाम करते हैं और भगवान का आशीर्वाद में लेंगे उससे नहीं है तो प्रार्थना करने से दाइन्या भाव करने से भगवान की भक्ति होती है लेकिन मायावादी की दूषित बुद्धि में यही वास्तविक धान्य भाव तो कभी भी नहीं होते हैं। तो इतना नम्रता दिखाने से भी मायावादी का दूसरा उद्देश्य है उद्देश्य है कि मैं अभी नाम करता हूं लेकिन वो बाद में भगवान को वध करना और मैं स्वयं भगवान बनूंगा तो ऐसी भावना है तो भक्ति भक्ति बहुत है लेकिन वास्तविक भक्ति बिल्कुल नहीं होती कभी भी नहीं होती, क्योंकि मायावादी की धारणा है कि परम सत्या है और हम अभी भक्ति कहते हैं और बाद में साक्षात क्या करेंगे कि भगवान का कोई रूप नहीं है तो वो क्या भक्ति है तो वो भक्ति नहीं है एक और उदाहरण है कि धनी आदमी के बहुत दोस्त है लेकिन ज्यादा दोस्त है किसी दोस्ती करते हैं क्योंकि धनी आदमी से धन प्राप्त करना चाहते है सोचते हैं कि अगर हम ये धनी आदमी को संतुष्ट करेंगे तो वो हमको कुछ पाई देंगे तो वो दोस्ती तो दोस्ती नहीं है क्या क्यों तो क्या क्या लई थे का मतलब वो सोचते कि हम ऐसे फ्रेंड व्यवहार करेंगे वो आदमी से और उससे हम कुछ सुविधा मिलेंगे तो वो दोस्ती नहीं है वो व्यापार है तो ऐसे भी अगर हम कृष्णा भक्ति कहते हैं लेकिन दूसरा उद्देश्य है हम भक्ति करते हैं लेकिन भगवान से हम कुछ भी नहीं या हम भक्ति कहते हैं लेकिन ये क्षण एक भक्ति है वो बाद में हम भक्ति नहीं करेंगे क्योंकि हम स्वयं भगवान बन जाएंगे तो वो भक्ति तो भक्ति नहीं है या अगर हम भक्ति कहते हैं वो कृष्ण नाम बोलते हैं लेकिन सोचते हैं मेरे गुरु भगवान हैं, वो गुरु जो जीव है और जिसका कर्तव्य है हमको यही शिक्षा देना कि कृष्ण ही भगवान है लेकिन वो भक्ति जो कृष्ण के लिए होना चाहिए वो खुद के लिए ग्रहण करते हैं और बोलते हैं कि गुरु ही स्वयं भगवान है तो वो कृष्ण नाम बम जिसमें धारणा होती है कि हम नाम, हारे कृष्ण नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते हैं हे है गोविंद हे गोपाल कहते हैं लेकिन गोविंद कौन है गुरु गोपाल कौन है गुरु कृष्ण कौन है गुरु तो ये सब भूल धारणा से ये अपराध युक्त भूल धारणा से भगवान कृष्ण कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो जो ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहते हैं नाम भजन करते हैं तो वास्तविक नाम भजन नहीं करते हैं नहीं करते नहीं करते हैं तो वो भक्ति नहीं है वो भक्ति का नाम में शत्रु भाव दिखा है सिर्फ तो इसलिए इस विषय पर भ्रमित नहीं होना चाहिए तो भक्ति करने में स्पष्ट धारणा होना चाहिए तो भगवान कौन है कृष्ण और कृष्ण कौन है वे सनातन परमेश्वर है और हम कौन है हम भगवान के समान नहीं है और कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते जो सुर से हम भक्ति करते और भक्ति करने से हम काफी भव में लेंगे जैसे कि हम स्वयं भगवान बनेंगे तो वो किस प्रकार की भक्ति वो भक्ति नहीं है तो भक्ति में धारणा एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान कौन है कृष्ण और भगवान सदैव भगवान होते हैं और हम जीव है और हम सदैव जीव होते हैं, सदैव कृष्ण दास होते नहीं है कि अभी हम दास है और बाद में हम प्रभु होंगे ऐसा नहीं है तो यही सब धारणा है इसलिए कीर्तन के साथ कृष्ण कीर्तन करने के साथ कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए और किनसे सुनना शुद्ध वैष्णव गुरु और आचार्य जन से जिनकी पूरी स्पष्ट धारणा होते हैं तो कृष्ण कौन है और सब कुछ समस्त है और हमको समझाते हैं जो सब कुछ जानते हैं श्री कृष्ण के बारे में जो कृष्ण थक वे है तो हमको समझाते हैं कि सुनो तुम जीव हो तुम भगवान नहीं हो और कभी भी भगवान नहीं हो सकते हो जो गुरु गिरी करते हैं और गुरु का नाम है हैं कि तुम भी भगवान हो मैं भी भगवान हूं तो वो गुरु नहीं हो वो मायावादी है और भक्ति जो हम सीखते हैं ऐसे मायावादी से तो वो भक्ति नहीं होती है और ऐसी भक्ति करने से ऐसा हरि नाम करने से फायदा नहीं होगा क्योंकि वो हरि नाम नहीं है वो नाम अपराध है वो नाम अपराध पाप करने से बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बुरा है अगर पाप करना है तो पाप ही है लेकिन भगवान के चरण क्षरण अपराध करना वो सबसे बड़ा पाप है तो अगर हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलते हैं, लेकिन सोचते हैं कि भगवान कृष्णा की सनातन अस्तित्व नहीं होते कृष्णा एक व्यक्ति नहीं है वो व्यक्त का विकार है वो सब अपराध है तो इसलिए वो मायावाद दर्शन से खुशिया होना चाहिए कृष्ण नाम तो कृष्ण नाम नहीं होते हैं अगर शुद्ध कृष्ण भक्तों से नहीं मिलते हैं तो कृष्ण नाम सत बाईसनाम संप्रदाय में देना है तो वो ही कृष्ण नाम है और मायावादी जो हरि कृष्ण हरि कृष्ण बोलते हैं और भक्ति भाव नदी कहते हैं वही भक्त नहीं है वो भगवान के शात्रु है और जैसे जैसे राक्षस भगवान का हाथ से मार देते थे तो वैसे भी हम भगवान से भक्ति नहीं मिलेंगे अगर हम कृत्रिम भक्ति नकली भक्ति करते हैं हम भगवान का दंड मिलेंगे हरे कृष्णा शिव प्रसाद की जय हरे